बड़ा साहस करने का दिन आया इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता-पिता को था ना ही यासुकी चांद के उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था तोमोई में हर एक बच्चा बाघ के एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था तोतो चांद का पेड़ मैदान के पहाड़ी हिस्से में कुहन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था बड़ा सा पेड़ था उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी बच्चे अपने-अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था यासु की चान को पोलियो था. इसलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चड़ पाता था. और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ती मानता था. अतः, तोटो तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंतरित किया था. पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही. क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते घर से निकलते समय तोत्तो जान ने मां से कहा कि वो यासुकी चांद के घर डेननचोफु जा रही है चूँकि वो झूठ बोल रही थी इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका वो अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया मैं जैस की चैन को अपने पेड़ पे चढ़ने देने वाली हूं उसने बताया जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था यासुकीचान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था पर तोत्तोचान को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था जैसे ही यासुकीचान ने तोत्तोचान को देखा वो पैर घसीटता हुआ उसकी और बढ़ा कि उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे तो तो चान उत्तेजित थी वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था वो उल्लास में ठिठिया कर हसने लगी यासु की चान भी हसने लगा तो तो चान यासु की चान को अपने पेड की ओर ले गई और उसके बाद वो तुरंत चौकी दार के छपर की ओर भागी जैसा उसने रात को ही तै कर लिया था ही ही आह से वो एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वो द्वि शाखा तक पहुंच जाए वो कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने पुकारा अब उपर चेड़ने की कोशिश करूँ हाँ हाँ कोशिश करता हूँ यासु की चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीड़ी पर भी बिना सहारे के चड़ नहीं पाया इस पर तोतो -तो चान नीचे उतर आई और यासु की चान को पीछे से धकी आने लगी पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासु की चान ने अपना पैर सीधी पर से हटा लिया और हताशा से सिर जुका कर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। जितना वो सोचे बैठी थी अब क्या करे वो यासु की चान उसके पेड़ पर चड़े ये उसकी हारदिक इच्छा थी यासु की चान के मन में भी उत्साह था वो उसके सामने गई उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो -तो चान को उसे हसाने के लिए गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े ठेरो एक बाट सूजी है वो क्या? फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट-पुलट कर देखने लगी आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी तिपाई की ऊपनी सीढ़ी दुशाखा तक पहुँच रही थी। देखो, अब दरना मत। आ, आ, आ, आ। उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। ये डगमगाई की नहीं। ठीक है, ठीक है। यासु की चान ने घवरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तो तो चान क से भी काफी पसीना आ रहा था उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँ उठा कर पहली सीड़ी पर रखा उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासु की चान को उपर तक चड़ने में लगा तैस <स्था> <स्था> <स्था> <स्था> सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था तो तो चांद नीचे से उसका एक-एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी अपने सिर से वो उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ चोंच रहा था और आखिर वो ऊपर पहुंच गया उरे उरे यार उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी तो तो चांद तो सीधी पर से चलांग लगा कर दुशाखा पर पहूंच गई पर यासू की चान को सीधी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही यासू की चान सीड़ ही धा में तोटोचान -तो की ओर ताकने लगा थोकी जांक रुलाई चूटने को हुई उसने चाहा था कि यासु की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए पर वो रोई नहीं उसे डर था कि उसके रोने पर यासु की चान भी रो पड़ेगा उसने यासु की चान का पोलियों से पिछकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। लाव अपना हाथ दे दो। उसके खुद के हाथ से वो बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोटो -तो चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली तुम ले जा मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूं हां हा, हा। उस समय द्वि शाखा पर खड़ी तोतो चांद -तो द्वारा यासो की जान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता <स्तिकागा> उसे वो सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते पर यासुकी जान को तो तो जान पर पूरा भरोसा था और वो खुद भी यासुकी जान के लिए भारी खतरा उठा रही थी अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी जान को खींचने लगी बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था شوف काफी मेहनत के बाद दोनों आमने-सामने पेड़ की दुशाखा पर थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो तो चान ने सम्मान से जुक कर कहा <laughs> मेरे पेड़ पर तुमारा स्वागत है यहसु की चान डाल के सहारे खड़ा था कुछ चीज़ता हुआ वो मुश्कुराया <laughs> तब उसने पूछा <laughs> क्या मैं अंदर आ सकता हूँ <laughs> उस दिन यासुकी जान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। हम्म तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना और नहीं तो क्या? यासुकी जान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे-बैठे इधर-उधर की गप्पे लड़ाते रहे मेरी बहन अमेरिका में है अच्छा उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन वो क्या होता है यासू की जान उमंग से भरा बता रहा था वो कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे-बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे अच्छा हां वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है हम्म अच्छा और क्या बताया तुम्हारी बहन ने उसने कहा तो तो जान उस समय ये तो ना समझ पाई कि की यासू की जान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे वो तो यही सोचती रही कि सुमू पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभाव नहीं लगी उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था पहले पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था और क्या बताया तुम्हारी बहन ने उसने कहा कि टेलीविजन में लोग भी चलते हैं पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अन्तिम मौका था अपूर्व अनुभव अभियाप सुन रहे थे ये कारेक्रम विश्य संयोजन प्रमोत कुमार दूबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख तेजचुकू कुरियानागी अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा कलाकार नीरज यादव बाल कलाकार चुपता बेहरा और अर्पित बेहरा ध्वनिंकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगदो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन